Aap ko bhi meeri baad asad te nehi karne chaheie Mera ashtre pane se jahdaid tehti bõhut bade gaya hai Vastohu mei Yaha aapka aapradhe naihi hai hi tha. Atah main hi iske liye Aapse hoon भगवान शंकर के यूं कहने पर भगवान श्री कृष्ण का मुख प्रसन्न हो गया बाणासुर के प्रति उनके मन में कोई अमर्ष नहीं रह गया उन्होंने शिवजी से कहा शंकर जी यदि आप नहीं इसे वर दे रखा है तो यह बाणासुर जीवित रहे आपके वचनों का गौरव रखने के लिए हमने अपना चक्र लौटा लिया है शंकर जी आपने जो अभेदान दिया है वह मैंने भी दिया आप अपने को मुझसे देखें जो मैं हूं वही आप हैं और वही यह देवता असुर तथा मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत भी है जिनका चित्त अविद्या से मोहित है वे ही पुरुष भेद दृष्ट रखने वाले होते हैं यूं कहकर भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध के पास गए उनके जाते ही अनिरुद्ध को बांधने वाले नाग भाग खड़े हुए गरुड़ के पंखों की हवा लगने से वे सूख गए थे तदंतर पत्नी सहित अनुरोध को गरुड़ पर चढ़ाकर भगवान श्री कृष्ण बलराम और प्रद्युम्न द्वारिकापुरी में आए पौंड्रक का वध और बलराम जी के द्वारा हस्तिनापुर का आकर्षण मुनियों ने कहा भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर धारण करके बहुत बड़ा पराक्रम किया जो उन्होंने लीला पूर्वक ही इंद्र महादेव कथा संपूर्ण देवताओं को जीत लिया मुनि श्रेष्ठ देवताओं की चेष्टा का विघात करने वाले भगवान ने और भी जो कर्म किए थे वे सब हमसे कहिए हमें उन्हें सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है व्यास जी बोले मुनिवरों बतलाता हूं मनुष्य अवतार में श्री हरि ने जो लीलाएं की थी उन्हें आदर पूर्वक सुनो पौंड्रकवंशी वासुदेव नामक एक राजा था वाह भगवान वासुदेव बन बैठा था कुछ अज्ञान मोहित मनुष्यों ने उससे यह कहा था कि आप ही इस पृथ्वी पर वासुदेव के रूप में अवतीर्ण हुए हैं उनकी बातों में आकर वह स्वयं भी अपने को अवतार मानने लगा था वासुदेव बनने की धुन में वह वा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया और भगवान विष्णु के जितने चिन्ह हैं उन सबको धारण करने लगा इतना ही नहीं उसने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भी भेजा और उसके मुख से कहलایا ओ मूढ़ तूने जो चक्र आदि मेरे चिन्ह और मेरा वासुदेव नाम धारण किया है वह सब शीघ्र ही त्याग दे और अपने जीवन की रक्षा के लिए मेरी शरण में आ जा यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े और दूत से बोले तुम जाकर राजा पौंड्रक से मेरी यह बात कहना राजन मैंने तुम्हारे वचनों का तात्पर्य भली भांति समझ लिया है अब तुम्हें जो कुछ करना हो वह करो मैं अपने चिन्ह को साथ लेकर ही तुम्हारे नगर में आऊंगा और उस चिन्हत स्वरूप चक्र को तुम्हारे ऊपर ही छोडूंगा इसमें तनिक भी संदेह नहीं है तुमने जो अज्ञान पूर्वक आने का संदेश दिया है उसका मैं अविलंब पालन करूंगा कल सवेरे ही तुम्हारी पुरी में पहुंच जाऊंगा तुम्हारे वहां आकर मैं वह कार्य करूंगा जिससे फिर तुमसे कोई भय नहीं रह जाएगा श्री कृष्ण के यूं कहने पर वह दूत चला गया तब भगवान ने गरुण का स्मरण किया गरुण तुरंत आ पहुंचे भगवान उनकी पीठ पर सवार हुए और पाण्डरक के नगर में गए श्री कृष्ण के आक्रमण की बात सुनकर काशीराज अपनी समस्त सेनाओं के साथ पौंड्रक की सहायता में आ गया तब अपनी और काशीराज की विशाल सेना लेकर पौंड्रक वासुदेव श्री का सामना करने के लिए गया भगवान ने दूर से ही देखा पौंड्रक एक विशाल रथ पर बैठा है उसने अपने हाथों में कृत्रिम शंख चक्र और गदा ले हैं एक हाथ में कमल भी है गले में बनमाला के स्थान पर एक बहुत बड़ा हार लटक रहा है त्रांग धनुष की तरह एक धनुष भी है रथ पर गरुड़ चिन्ह से अंकित एक ध्वजा फहरा रही है और उसकी छाती में श्री वत्स का कृत्रिम चिन्ह भी बना हुआ है उसने मस्तक पर किरीट कानों में कुंडल और शरीर पर पीतांबर धारण कर रखा है उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण गंभीर भाव से हंसे और उसकी सेना के साथ युद्ध करने लगे श्रांग धनुष से छूटे हुए बणों से गदा से और चक्त्र की मार से उन्होंने कासी की सेना का संहार कर डाला और अपने समान चिन्न धारण करने वाले अज्ञानी से कहा तुमने जो दूत के मुख से मुझे कहला भेजा था कि तुम अपने छोड़ दो। सो अब मैं तुम्हारे आदेश का पालन करता हूँ लो यह चत्र छोड़ा यह गदा छोड़ दी और इस गरुण को भी छोड़ा यह तुम्हारी भुजा पर आरूण हो जाएँ। यो ककर मगवान ने अपने छोड़े हुए चक् से पौरक को विदिल नक डाला। गदा के आघात से उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और गरुण ने उसके कृत्रम गरुण को भी तोड़ फोड़ डाला पौंडरक के मारे जाने पर वहँ लोगों में हाहाँ मच गया। तब काशीराज अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे श्री कृष्ण ने श्रांग धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से काशीराज का मस्तक काट कर उसे काशीपुरी में फेंक दिया यह लोगों के लिए बड़े विस्मय का कार्य था इस प्रकार पौंड्रक और काशीराज को सेवकों सहित मारकर भगवान श्री कृष्ण में चले आए और वहां स्वर्गलोक में स्थित देवताओं के भांति विहार करने लगे मुनियों ने कहा मुने अब हम परम बुद्धिमान बलराम जी के शौर्य और पराक्रम का वृतांत सुनना चाहते हैं आप उसी का वर्णन कीजिए व्यास जी बोले मुनियों बलराम जी इस पृथ्वी को धारण करने वाले साक्षात भगवान शेष हैं उनकी महिमा अनंत है वे अप्रमेय हैं उन्होंने जो कार्य किया उसका वर्णन करता हूं सुनो दुर्योधन की पुत्री कुमारी लक्ष्मणा स्वयंवर में जा रही थी उस समय जांबवंती के पुत्र वीरवर सामभ ने उसे बलपूर्वक हर लिया यह देख महापराक्रमी कर्ण दुर्योधन भीष्म और द्रोण आदि बहुत कुपित हुए उन्होंने सामभ को युद्ध में जीतकर कैद कर लिया यह सुनकर संपूर्ण यादवों ने दुर्योधन आदि पर बड़ा रोध किया और उनका विनास कर डालने के लिए भारी तैयारी की तब बलराम जी ने यादों को रोग कर कहा मैं अकेला ही कौों के यहांँ जाता हूं वे मेरे कहने से साभ को छोड़ देंगे तदंतर बदराम जी हस्िनापुर में जाकर बाहर के उद्यान में ठैर गए नगर में नहीं गए बलराम जी को आया जान दुर्योधन आदि कौों ने उन्हें अर्घ और जल भेंट किए वह सब विधि पूर्वक स्वीकार करके बलराम जी ने कौरों से कहा राजा उग्रसेन की आज्ञा है कि तुम सब लोग सांब को शीघ्र छोड़ दो बलदेव जी की यह बात सुनकर भीष्म द्रोण कर्ण और दुर्योधन के क्रोध की रही राजा आदि भी कुपित उन्होंने को राज्य के अधिकार से जान बलराम से कहा बलदेव तुमने यह कैसी बात कह डाली कौन ऐसा यदुवंशी है जो कौरों को आज्ञा देगा यदि उग्रसेन भी कौरों को आज्ञा दें तब तो हमें राजाओं के योग्य श्वेत छत्र धारण करने से क्या लाभ होगा अतः तुम लौट जाओ साम बने अन्यायपूर्ण कार्य किया है अतः तुम्हारे या उग्रसेन के कहने पर, हम उसे छोड़ नहीं सकते हम लोग ये दुवंशियों के माननीय हैं कुकुर और अंधक वंशों के लोग सदा हमको प्रणाम किया करते हैं अब वे ऐसा नहीं करते तो ना सही किंतु स्वामी को सेवक की ओर से यह आज्ञा देने की बात कैसी हमने तुम लोगों को अपने समान आसन और भोजन देकर जो सम्मानित किया उससे तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है इसमें तुम्हारा क्या दोष है हमने ही प्रेमवश नीति नहीं देखी बलराम हमने तुम्हारे लिए जो यह अर्घ निवेदित किया है इसमें केवल प्रेम ही कारण है हमारे कुल की ओर से तुम्हारे कुल को अर्घ देना कदापि उचित नहीं है यूं कहकर कौरव चुप हो गए उन्होंने श्री के पुत्र को बंधन से मुक्त नहीं किया इस विषय में उन सब एक राय कर ली थी वे सब के सब बलराम जी को वहीं छोड़ हस्तिनापुर में चले गए कौरवों द्वारा किए हुए आक्षेप से बलराम जी को बड़ा क्रोध हुआ वे घूरते हुए उठकर खड़े हो गए और पैर की एड़ी से उन्होंने पृथ्वी पर प्रहार किया महात्मा बलराम की एड़ी के आघात से पृथ्वी विदीर्ण हो गई वे अपनी गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को बुझाकर कंपित करने लगे वे आंखें लाल लाल और भौवें टेढ़ी करके बोले अहो इस सारहीन दुरात्मा कौरवों को अपने राजा होने का इतना मद इतना अभिमान है क्या कौरव ही सम्राट पद के अधिकारी हैं हम लोगों का प्रभुत्व कुछ ही काल के लिए है क्या बात है जो ये महाराज उपृसेन की अलंगनीय आज्ञा को भी नहीं मानते देवताओं और धर्म के साथ सचीपति इंद्र भी उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं